खुश अंडा रूथ क्रॉस वो एक छोटा सा पक्षी था वो बस अभी अभी पैदा ही हुआ था वो अभी भी एक अंडा था वो चल नहीं सकता था वो गा नहीं सकता था वो उड़ नहीं सकता था वो सिर्फ बैठ सकता था फिर वो बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा और बैठा रहा फिर एक दिन वो कूदकर बाहर निकला अब वो चल सकता था वो गा सकता था और वो उड़ सकता था अब वो किसी दिन अन्य खुश अंडों पर बैठे थे